्र उवाच यश्यसीक प्रतिभा कि पास कट तद नूपुर अयम सोहम विभागमिश साक सुखी वैवाज्ना परत तोत्ति संसारी न संसारी चन त्रद विश्व न किंचीतिश्च निसन स्फूर्ति मात्र न किंचीतिशाम भवां बोध स्ती भविष्यति ने मंदस्ती मोक्षो वा कृतकृत सुखम चर मकल विक्या चीत शोभयचिन्मय उपशाम्या उपशा्य सुखमतिमाननंदवी ग्रहे त्यज मां की चीतृदिधार आत्मा मुते वासी करिष्यसि अष्टवक्र ने कहा जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है क्या कंगना बाजू बंद और सोने से भिन्न बासते हैं पश्यसि पश्यसी एकम् तव एव प्रतिभासते जगत जैसे दर्पण है हम अपने को ही बार बार देख लेते अपनी ही प्रति बार बार खोज लेते जो हम हैं वही हमें दिखाई पड़ जाता साधारणतः हम सोचते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर फूल में सौंदर्य देखा, तो सोचते हैं सुंदर होगा फूल नहीं सौंदर्य तुम्हारी आंखों में वही फूल दूसरे को सुंदर ना भी हो किसी तीसरे को उस फूल में ना सौंदर्य हो ना असौंदर्य हो कोई तथस्थ भी हो किसी चौथे को उपेक्षा हो जो तुम्हारे भीतर है वही झलक जाता किसी बात में तुम्हें रस आ जाता रस तुम ही ऊंडेलते हो किसी दूसरे को जरूरी नहीं उसी में रस आ जाए तुम डोल उठते किसी गीत को सुनकर और किसी दूसरे प्राण की वीणा जरा भी नहीं बचती मनस्वि तत्वविद दार्शनिक सदियों से चेष्टा करते रहे परिभाषा करने की सुंदरी की शिवम की सत्यम की परिभाषा हो नहीं पाती पश्चिम के बहुत बड़े विचारक जी मूर ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपिया अनूठी किताब है बड़े श्रम से लिखी गई सदियों में कभी ऐसी कोई एक किताब लिखी जाती चेष्टा की है शुभ की परिभाषा करने की कि शुभ क्या है वट इज गुड दो ढाई सौ प्रश्नों में बड़ी तीव्र मेधा का प्रयोग किया है और आखिरी निष्कर्ष है कि शुभ अपरिभाष्य है द गुड इज इनडिफाइनेबल ये खूब निष्पत्ति हुई सौंदर्य शास्त्री सदियों से सौंदर्य की परिभाषा करने की चेष्टा करते रहे सौंदर्य क्या है क्योंकि परिभाषा ही ना हो तो शास्त्र कैसे बने लेकिन अब तक कोई परिभाषा कर नहीं पाया पूर्व की दृष्टि को समझने की कोशिश करो पूर्व कहता है परिभाषा हो नहीं सकती क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का सौंदर्य अलग है और व्यक्ति व्यक्ति का शुभ भी अलग है व्यक्ति वही देख लेता है जो देखने में समर्थ है व्यक्ति अपने को ही देख लेता है जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है कृष्णमूर्ति का आधारभूत विचार है ऑब्जर्वर इज द ऑब्सर्व वो जो दृश्य है दृष्टा ही है पीछे हमने अष्टावक्र के सूत्रों में समझने की कोशिश की कि जो दृश्य है वो दृष्टा कभी नहीं अब एक कदम और आगे इसमें विरोधाभास दिखेगा किसी ने प्रश्न भी पूछा है कि आप कहते हैं जो दृश्य है वो दृष्टा कभी नहीं और कृष्णमूर्ति कहते हैं दृश्य दृष्टा ही है ये दोनों तो बातें विरोधाभासी हैं कौन सच है ये बातें विरोधाभासी नहीं हैं दो अलग तलों पर पहला तल है पहले ज्ञान की किरण जब फूटती तो इसी मार्ग से फूटती है जानकर कि जो दृश्य है वो मुझसे अलग समझने की कोशिश करे तुम जो देखते हो निश्चित ही तुम देखने वाले उससे अलग हो गए जो भी तुमने देख लिया तुम उससे पार हो गए तुम जो दिखाई पड़ गया वह तो ना रहे दृश्य तो तुम ना रहे दृश्य तो दूर पर रह गया तुम तो खड़े होकर देखने वाले हो गए तुम यहां मुझे देख रहे तो निश्चित ही तुम मुझसे अलग हो गए तुम मुझे सुन रहे तुम मुझसे अलग हो गए जो भी तुम देख लेते छू लेते सुन लेते स्पर्श कर लेते स्वाद ले लेते जिसका तुम्हें अनुभव होता वो तुमसे अलग हो जाता ये ज्ञान की पहली सीढ़ी जैसे ही ये सीढ़ी पूरी हो जाती और तुम दृश्य से अपने दृष्टा को मुक्त कर लेते तब दूसरी घटना घटती पहला तुम्हें करना होता दूसरा अपने से होता दूसरी घटना बड़ी अपूर्व है जैसे ही तुमने दृश्य से दृष्टा को अलग कर लिया फिर दृष्टा दृष्टा भी नहीं रह जाता क्योंकि दृष्टा बिना दृश्य के नहीं रह सकता वो दृश्य के साथ ही जुड़ा है जब दृश्य खो गया तो दृष्टा भी खो गया तुम दृष्टा की परिभाषा कैसे करोगे दृश्य के बिना तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती दृश्य को तो लाना पड़ेगा और जिस दृष्टा की परिभाषा में दृश्य को लाना पड़ता है वो से अलग कहां रहा? वो एक ही ही हो गया। के गिरते ही भी गिर जाता है। पहले को गिरने दो, फिर दूसरी घटना अपने से घटेगी। तुमने खींचा, अचानक तुम पाओगे दृष्टा भी गया तब तुम्हें कृष्णमूर्ति का दूसरा वचन समझ में आएगा दर्वर इज दर्स वो जो दृश्य है दृष्टा ही है और आज के सूत्र में अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं ये सूत्र थोड़ा आगे का है इसलिए अष्टावक्र क्रम से इसकी तरफ बढ़े पहले उन्होंने कहा दृश्य से मुक्त कर लो फिर दृष्टा से तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है यम एवं प्रतिभा जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भास्ता है फिर देखते हैं पूर्णिमा की रात चांद निकला हजार हजार प्रतिफलन बनते कहीं झील पर कहीं सागर के खारे जल में कहीं सरोवर में कहीं नदी नाले में कहीं पानी पोखर में कहीं थाल, थाली में पानी भर के रख दो तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है पूर्णिमा का चांद एक और प्रतिबिंब बनते हैं अनेक लेकिन क्या तुम ये कहोगे गंदे पानी में बना हुआ चांद का प्रतिबिंब और स्वच्छ पानी में बना चांद का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न क्या इसलिए गंदे पानी में बने प्रतिबिंब को गंदा कहोगे क्योंकि पानी गंदा है क्या पानी की गंदगी से प्रतिबिंब भी गंदा हो सकता है प्रतिबिंब तो गंदा नहीं हो सकता रविन्द्रनाथ ने एक स्मरण दिखाया जब वे पहली पहली बार पश्चिम से प्रसिद्ध होकर लौटे नोबल प्राइज लेकर लौटे तो जगह जगह उनके स्वागत हुए लोगों ने बड़ा सम्मान किया जब वे अपने घर आए तो उनके पड़ोस में एक आदमी था वो उनके मिलने को आया उस आदमी से वो पहले से कुछ बेचैन थे कभी मिलने आया भी न था लेकिन उस आदमी की आंख ही बेचैन करती थी उस आदमी की आंख में कुछ तलवार जैसी धार थी सीधे हृदय में उतर जाए वो आया और गौर से उनकी आंख में आंख डालकर देखने लगा वो तो तिल में ला गए और के कंधे पकड़ लिए और जोर से हिला के कहा तुझे सच में ही ईश्वर का अनुभव हुआ है क्योंकि गीतांजलि जिसको नोबेल पुरस्कार मिला प्रभु के गीत उपनिषद जैसे वचन है उस आदमी ने उनको तलमिला दिया कहा सच में ही तुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है। क्रोध भी उन्हें आया अपमानजनक भी लगा लेकिन उस आदमी की आंखों की धार कुछ ऐसी थी कि झूठ भी ना बोल सके और वह आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी और भी गहरे तक गाव कर गई और वह आदमी कहने लगा तुझे मुझ में ईश्वर दिखाई पड़ता कि नहीं यह और मुश्किल बात थी उसमें तो कतई नहीं दिखाई पड़ता था और सब में दिखाई पड़ भी जाता जो फूल मालाएं लेके आए थे जिन्होंने स्वागत किया था सम्मान में गीत गाए थे नाटक खेले थे नृत्य किए थे उनमें शायद दिख भी जाता वो बड़े प्रीतिकर दर्पण थे ये आदमी वो आदमी खेल खेला उन्हें छोड़ के लौट भी गया रविंद्रनाथ ने लिखा उस रात में सो न सका मुझे मेरी ही गाये गए गीत झूठे मालूम पड़ने लगे रात सपने में भी उसकी आंख मुझे छेदती रही वो मुझे घेरे रहा दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठाया आकाश में बादल घिरे थे रात बरसा भी हुई थी जगह जगह सड़क के किनारे डबरे भर गए थे मैं समुद्र की तरफ गया मन बहलाने को लौटता था तब सूरज उगने लगा विराट सागर पर उगते सूरज को देखा फिर राह पर जब घर वापस आने लगा तो राह के किनारे गंदे डबरों में जिनमें भैंस लौट रही थी लोगों ने जिनके आसपास पास मलमूत्र किया था वहां भी चांद के प्रतिबिंब को देखा अचानक आंख खुल गई मैं ठिटक के खड़ा हो गया कि क्या इन गंदे डबरों में जो प्रतिबिंब बन रहा है सूरज का वो गंदा हो गया विराट सागर में जो बन रहा है क्या विराट हो गया छुद्र डबरे में जो बन रहा है क्या क्षुद्र हो गया प्रतिबिंब तो एक के रविनाथ ने लिखा है जैसे सोए से कोई जग जाए जैसे अंधेरे में बिजली कौन जाए ऐसा मैं नाचता हुआ उस आदमी के घर पहुंचा उसे गले लगा लिया उसमें भी मुझे प्रभु दिखाई पड़ा प्रतिबिंब तो उसका ही है चाहे तेज तलवार की धार क्यों ना हो धार तो उसी की है चाहे फूल की कोमलता क्यों ना हो कोमलता तो उसी की है वादनी फिर मेरे तरफ गौर से देखा लेकिन आज मुझे उसमें वैसी पैनी धार ना दिखाई पड़ी आज मैं बदल गया था और वादनी कहने लगा तो निश्चित तुझे अनुभव हुआ है अभी अभी हुआ है कल तक न हुआ था अभी अभी तू कुछ जाना है तू जागा मैं तेरा स्वागत करता हूं नोबल पुरस्कार के कारण नहीं न तेरे गीतों की प्रसिद्धि के कारण अब तू ज्ञाता बन के लौट तुझे कुछ स्वाद मिला तूने कुछ चखा है अष्टावक्र कहते क्या कंगना बाजूबंद नू सोने से भिन्न भाजते हैं सोने के कितने आभूषण बन जाते हैं ऐसे ही परमात्मा के कितने रूप बनते रावण भी उसका ही रूप अगर राम कथा पढ़ी और रावण में उसका रूप न दिखा राम कथा व्यर्थ गई अगर राम में ही दिखा और रावण में न दिखा तो तुमने व्यर्थ ही सिर मारा तो द्वार ना खुले राम कथा लोग पढ़ते रामलीला देखते और रावण को जलाए जाते समझे नहीं बात ही पकड़ में नहीं आई चूक ही गए अगर राम में ही राम दिखाई पड़े तो तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। जिस दिन रावण में भी दिखाई पड़ जाए उसी दिन तुम्हारी आंखें खुली शुभ में सुख दिखाई पड़े ये कोई बड़ा गुण है अशुभ में भी सुख दिखाई पड़ जाए तब सब आभूषण उस एक के ही है कहीं राम होकर कहीं रामण होकर कहीं कृष्ण कहीं कंस कहीं जीसस कहीं जुदास कहीं प्रीति कर कहीं अप्रीति कर कहीं फूल कहीं कांटा लेकिन कांटा भी उसका ही रूप है और जब कांटा चुभे तब भी उसे स्मरण करना तो तुम धीरे दीर धीरे पाओगे एक रस होने लगे जो एक को देखने लगता हो एक रस होने लगता जो एक रस होने लगता उसे फिर एक दिखाई पड़ने लगता मौन तम के पार से यह कौन तेरे पास आया मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया कर गया है कौन फिर भिनसार वीणा बोलती छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती मृदु मिट्टी के बने हुए मधु फूटा ही करते लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते फिर भी मध्यालय के अंदर मधु के घट है मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जिस रूप में जो उलझ गया आकृति में जो उलझ गया अरूप को न पहचाना आकृति अतीत को न पहचाना वो कच्चा पीने वाला है जिसने राम में देख लिया रावण में ना देखा वो पक्षपाती अंधा है अंधे के पक्षपात होते आंख वाले के पक्षपात नहीं होते आंख वाला तो उसे सब जगह देख लेता है हर जगह देख लेता है अठारह सो की गदर में एक नग्न सन्यासी को एक अंग्रेज सैनिक ने छाती में भाला बोंक दिया भूल से यह नंगा फकीर गुजरता था रात का वक्त था ये अपनी मस्ती में था सैनिकों के शिविर के पास से गुजरता था पकड़ लिया गया लेकिन इसने पंद्रह वर्ष मौन ले रखा था ये तो उन्हें पता न था एक तो नंगा फिर बोले ना लगा कि जासूस है लगा कि कोई उपद्रवी बोले ना चुप खड़ा मुस्कुरा है तो और भी क्रोध आ गया उसने कसम ले रखी थी कि मरते वक्त ही बोलूंगा बस एक बार तो जिस अंग्रेज सैनिक ने उसकी छाती में भौंका, भाला भौंका पर वो बोला, उसने कहा, तू मुझे धोखा दे सकेगा मैं तुझे अब भी देख रहा हूं तब तुम मसी और मर गया वह तू ही है तू मुझे धोखा ना दे सकेगा तू हत्यारे के रूप में आया आ लेकिन एक बार तुझे पहचान चुका तो अब तू किसी भी रूप में आ, फर्क नहीं पड़ता उस अपने हत्या में भी प्रभु का दर्शन हो सका मुक्त हो गया ये व्यक्ति इसी क्षण हो गया इसकी मृत्यु ना आई ये तो मोक्षाया इस भाले ने इसे मारा नहीं इस भाले ने इसे जलाया शाश्वत जीवन में जगाया किम प्रथक भास्ते स्वर्णात् कंट कागद नग अलग अलग दिखाई पड़ते तुम्हें स्वर्ण के आभूषण तो फिर तुम अंधे हो सबके भीतर एक ही सोना है ऊपर के आकार से क्या भेद पड़ता है तो दो बातें सूत्र में है एक कि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम ही हो सारा जगत दर्पण है और सारे संबंध भी सारे अनुभव दर्पण हैं और सारी परिस्थितियां भी तुम ही अपने को झांक झांक लेते हो अनेक अनेक रूपों में पहली बात दूसरी बात ये जो अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं इन सब के भीतर भी एक ही व्याप्त है ये अनेक रूप भी बस ऊपर ऊपर अनेक जैसे सागर पर लहरे हैं कितनी लहरें कितने कितने डंकी लहरें छोटी बड़ी विराट लेकिन सबके भीतर एक ही सागर तरंगित एक ही सागर लहराया है ये सब एक ही सागर के चादर पर पड़ी हुई सलवटे इनमें जरा भी भेद नहीं इनके भीतर जो छिपा है एक ये दोनों सूत्र इस एक सूत्र में छिपे दोनों अद्भुत तुम जरा जरा रूप को पार करना सीखो अरूप को खोजो चेहरे को कम देखो चेहरे के भीतर जो छिपा हुआ उसे जरा ज्यादा देखो तन को जरा कम देखो तन के भीतर जो छिपा उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो शब्द में जो सुनाई पड़ता है उसे जरा कम सुनो शब्द के भीतर जो शून्य का बिंसार है वो जो वीणा शून्य की बज रही उसे सुनो ऐसे अगर तुम शांत होते गए शांत हो ही जाओगे क्योंकि अशांति है अनेक के कारण अशांति अनेक की छाया है जब एक दिखाई पड़ने लगता तो अशांत होने की सुविधा नहीं रह जाती एक ही है तो अशांति कैसी और जब तुम ही हो सब तरफ झलकते कोई दूसरा नहीं तो भय किसका जन्म भी तुम ही हो मृत्यु भी तुम ही सुख भी तुम तुम ही हो दुख भी ही फिर भय किसका फिर सर्व स्वीकार फिर उस सर्व स्वीकार में ही शांति का फूल खिलता अपरसीम फूल खिलता अम्लान पारिजात जो कभी नहीं छुआ गया ऐसा कोरब फूल खेलता। कहो सहस्त्रार, सहस्त्र दल कमल लेकिन खेलता है एकत्व की घटना में जब सब तरफ तुम्हें एक दिखाई पड़ने लगता पहले मैं और तू का भेद नहीं रह जाता फिर बाहर रूप के भेद नहीं रह जाते ख्याल करना अगर हम दो शून्य व्यक्तियों को एक कमरे में बिठा दें, तो क्या वहां दो व्यक्ति होंगे या एक वहां दो तो हो नहीं सकते इतना तो तय है कि दो नहीं हो सकते क्योंकि दो शून्य मिलने से दो नहीं बनते दो शून्य मिलने से एक ही बनता है एक भी हम कहते क्योंकि कहना पड़ता है वस्तुतः एक भी वहां नहीं इसलिए भारत में कहते हैं अद्वैत बनता है। दो नहीं बनते एक की बात हम करते नहीं क्योंकि एक के लिए भी तो सीमा चाहिए तुम तीन शून्य ले आओ चार शून्य ले आओ सब खोते चले जाते ऐसा हुआ बुद्ध के समय में अजात शत्रु सम्राट बना उसके पिता तो बुद्ध के भक्त थे लेकिन वो तो पिता को कारागृह में डाल के सम्राट बना था तो बुद्ध के विपरीत था स्वभाव था एक तो बुद्ध के भक्त थे उसके पिता फिर दूसरे उसने जो किया था वो इतना अधार्मिक कृत्य था कि बुद्ध के पास जाए तो कैसे जाए बड़ी अपराध की भावना थी फिर बुद्ध उसके नगरी से गुजरे तो उसके आमात्यों ने, उसके मंत्रियों ने कहा ये अशोभन होगा ये उचित न होगा ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा इसके बड़े परिणाम बुरे होंगे आप दर्शन को चले आप एक ही बार दर्शन करके औपचारिक ही लौट आना लेकिन बुद्ध गांव में आए और सम्राट न जाए प्रजा पर बुरा परिणाम होगा पिता को कारागृह में डाल देने से जितनी आपकी बेजीती नहीं हुई उससे भी ज्यादा बड़ी बेजीती होगी क्योंकि इस देश में सदा ही सम्राट फकीर के सामने झुकता रहा छोड़े आप चले सिर्फ औपचारिक ही सही बात तो समझ में उसे आई हिसाब की थी पिता के साथ जो पाप किया है वो भी पूछ जाएगा लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा बुरा नहीं बुद्ध को सुनने भी गया चरण भी छुए तो वो चला लेकिन जो आदमी पाप करता है वहभीत होता है वो अपने आमात्यों से भी डरा था जो दूसरे को डराता है वो डरता भी है जो दूसरे की हत्या करता है वो डरा भी होता है कि कोई उसकी हत्या ना कर दे जो दूसरे को चोट पहुंचाता उसे आयोजन भी करने पड़ते कोई उसे चोट ना पहुंचाते तो वो डरा था और जब बुद्ध के पड़ाव के पास पहुंचने लगा वृक्षों की ओट में पड़ाव है तो उसने अपने आमात् को कहा सुनो तुम कहते थे दस हजार भिक्षु वह मौजूद है आवाज जरा भी सुनाई नहीं पड़ती कुछ धोखा मालूम पड़ता है कोई सड़य उसने तलवार खींच ली लगे उन्होंने कहा आप आपको आपको बुद्ध बुद्ध का का पता पता नहीं नहीं के पास बैठे हजार लोगों भी पता नहीं। थोड़ा कोई षड्यंत्र नहीं है, आप आए वो नंगी तलवार लिए ही चला जब तक उसने वृक्षों के पार जाके देखना लिया कि दस हजार भिक्षु मौजूद हैं तब तक उसने तलवार भीतर न रखी फिर बुद्ध से उसने जो पहला प्रश्न पूछा वो यही था कि मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं दस हजार लोग बैठे हैं बाजार मच जाता कीचड़ मच जाती बड़ा शोरगुल होता ये चुप क्यों बैठे तो बुद्ध ने कहा एक शून्य होकर दस हजार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता शून्य जुड़ते नहीं शून्य एक दूसरे में खो जाते ध्यान कर रहे हैं ये भी शून्य की दिशा में बैठी अभी यह नहीं है जिस क्षण तुम नहीं हो उसी क्षण तुम्हें फिर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता फिर तो तुम एक ही रह जाते हो न कोई देखने वाला न कोई दृश्य न कोई दृष्टा दृश्य द्रश और द्रष्टा खो गए ज्ञाता और ग् खो गए जो बच रहता है उसे हम दर्शन कहते इस बात को ख्याल में लेना साधारण भाषा में हम दर्शन कहते हैं दृष्टा और के के के के बीच बीच संबंध संबंध को को ज्ञान कहते हैं ज्ञाता और गे के बीच के संबंध को। लेकिन ये तो व्यवहारिक परिभाषा है पारमार्थिक परिभाषा आत्यंतिक परिभाषा बिल्कुल उल्टी है जहां दृष्टा और दृश्य नहीं रह गए सिर्फ दर्शन बचा शुद्ध दर्शन बचा चिन्ह मात्र रूपम जहां ज्ञाता और ग्क हो गए बस ज्ञान मात्र बचा उसी को तो बार बार अष्टावक कहते इति ज्ञानम फिर जो बचता है वही ज्ञान है और फिर जो बचता है वही मुक्ति ज्ञान मुक्त करता है तो ज्ञान के पहले चरण जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है ये कोई सिद्धांत नहीं कि तुम सुन लो और मान लो ये कोई गणित की परिभाषाएं भी नहीं कि सुन ली और मान ली ये तो जीवंत प्रयोग से ही तुम्हें पता चल सकते तुम जरा जिंदगी में झांकना शुरू करो इस तरह से इस नए कोण से कि तुम्हें दिखाई पड़ रहे जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हें दिखाई पड़ता है यह आदमी दुष्ट तब तुम जरा गौर से देखना इसकी दुष्टता में तुम्हारा ही कुछ तो दिखाई नहीं पड़ा है तुम्हारा अहंकार ही तो नहीं इसको चोट कर गया तिल मिला गया ये तुम्हारे अहंकार की ही लौटती हुई प्रतिध्वनि तो नहीं अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता अपमान का उपाय ही नहीं तुमने कभी देखा पैर में चोट लग जाए तो फिर दिन भर उसी उसी में चोट लगती दहली से निकले दहली की लग जाती दरवाजा खोला दरवाजा लग जाता जूता पहनते जूता लग जाता, छोटा बच्चा आके उसी पे चढ़ जाता तुम तो बड़े हैरान होते हो कि आज क्या सबने कसम खा ली कि जहां मुझे चोट लगी वहीं चोट मारेंगे नहीं किसी ने कसम नहीं खा ली किसी को पता भी नहीं लेकिन जहां तुम्हें चोट लगी है अगर कल वहां किसी ने पैर रखा होता तो पता ना चलता आज पता चल जाता प्रतिध्वनि होती क्योंकि चोट है अहंकार घाव की तरह है। घाव तुम लिए चलते हो जरा धक्का लगा किसी घाव चोट वहां पहुंचाती कोई तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आतुर भी नहीं है फुर्सत किसको है लोग अपने ही जीवन में इतने उलझे हैं कि किसके पास समय किसके पास सुविधा की तुम्हारा अपमान करें इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तुम अपमानित हो जाते हो और जब तुम कहते हो दूसरे व्यक्ति को कि तूने मेरा अपमान किया वो चौंकता है वो कहता है क्या कर रहे मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की और ये दुश्मनों की तो छोड़ दे जिनको हम प्रियजन कहते मित्र कहते उनके साथ रोज होता है पति कुछ कहता है पत्नी कुछ सुन लेती और पति लाख समझाया कि यह मैंने कहा नहीं तो वो कहती है बदलो मत यही तुमने कहा पत्नी कुछ कहती पति कुछ अर्थ लगा लेता अर्थ तुम अपने भीतर से लगाते हो जो सुनते हो वही नहीं सुनते हो फिर जहां चोट लगी हो वहां चोट पहुंचती लेकिन तुम्हारी चोट के कारण ही ऐसा होता एक छोटा बच्चा डॉक्टर से अपने हाथ में हुए फोड़े का ऑपरेशन कराने गया था ऑपरेशन करके जब वो पट्टी बांधने लगा तो बाएं हाथ को ऑपरेशन किया था उसने बाया हाथ पीछे छिपा लिया और दायां हाथ आगे कर दिया उसने कहा पट्टी इस पे बांधे डॉक्टर ने कहा तू पागल हुआ बेटे स्कूल में जाएगा चोट लग जाएगी ये पट्टी तो चोट से बचाने के लिए बांध रहा हूं तो कहा आप स्कूल के बच्चों को नहीं जानते जहा पट्टी बांधी हो वहीं चोट मारते आप पट्टी इस हाथ बांध दो उनका उस पर ध्यान ही न जाएगा वो बच्चा भी ठीक कह कह रहा रहा है है थोड़े से से अनुभव क्योंकि जहां पट्टी बंधी वहीं चोट लगती लगती मारता कोई ऐसी बात नहीं तो दूसरे हाथ में चोट चोट इसमें लगती रहेगी और जिसमें चोट है वो बचा रहेगा तुमने जीवन में गौर से देखोगे तो तुम पाओगे यही हो रहा यही होता है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी छाया तुम अपने को ही देख के उलझ जाते हो और ध्यान रखना कि बाहर जो इतने अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं एक ही समुद्र में एक ही चैतन्य के सागर में अलग अलग लहरें तुम भी एक लहर हो और ये भी सब लहरें हैं और जो लहराया है वो लहरों के भीतर छिपा है वो सभी का आधार है यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो के सुखी हो यह मैं हूं वह मैं हूं यह मैं नहीं हूं वह मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे हम जीवन भर विभाग ही बनाते हमारे जीवन भर की अथक चेष्टा यही होती कि हम ठीक ठीक परिभाषा कर दें कि मैं कौन मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें ये पता नहीं कि हम कौन हैं। कोई रास्ता बताएं कि हम जान लें कि हम कौन हैं। क्या जानना चाहते हो तुम एक परिभाषा चाहते हो सीमा चाहते हो जिसके भीतर तुम कह सको यह मैं हूं यही हम कोशिश भी कर रहे हैं सांसारिक ढंग से या धार्मिक ढंग से हमारी चेष्टा एक ही है कि साफ साफ प्रकट हो जाए कि मैं कौन तुम देखे जरा किसी को धक्का लग जाए वो खड़े हो कहता आपको मालूम नहीं कि मैं कौन वो क्या कह रहा, वो ये रहा है वही कह रहा धक्का मार रहे हो पता नहीं मैं कौन महंगा पड़ेगा ये धक्का मुश्किल में पड़ जाओगे क्षमा मांग लो उसे भी पता नहीं कि वह कौन है किसको पता है नहीं पता है इसलिए झूठे झूठे हमने लेबल लगा रखे कोई कहता मैं हिंदू ये भी कोई होना हुआ पैदा हुए थे तो हिंदू की तरह पैदा ना हुए थे गीता साथ लेकर आए ना थे ना कुरान लेकर आए थे ना बाइबल लेकर आए थे खाली हाथ चले आए थे सिर पर भी कुछ लिखा ना था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो बिल्कुल खाली निपट कोरे कागज की तरह आए थे किसी और ने लिख दिया है कि हिंदू हो किसी और ने लिख दिया कि मुसलमान किसी ने किताब खराब कर दी है तुम्हारी इस दूसरे की लिखावट को तुम अपना स्वभाव स्वरूप समझ रहे हो और जिसने लिख दिया है हिंदू उसको भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसके बाप दादे उस लिख गए थे कि हिंदू दूसरों की सुनकर चल रहे अपना भी कोई अनुभव नहीं फिर कोई कहता है, मैं सुंदर ये भी लिख दिया किसी और किसी ने कहा सुंदर पकड़ लिया तुमने अब जिसने कहा सुंदर उसकी धारणा है या उसके अपने कारण होंगे दुनिया में सौंदर्य की अलग अलग धारणाएं चीन में एक तरह का चेहरा सुंदर समझा जाता है हिंदुस्तान में कोई वैसे चेहरे को सुंदर ना समझेगा अफ्रीका में दूसरे ढंग का चेहरा सुंदर समझा जाता वैसे चेहरे को अमेरिका में कोई सुंदर ना समझेगा और जिसको इंग्लैंड में सुंदर समझते अफ्रीका में लोग उसको बीमार समझते हैं कि ये क्या पीला सा पड़ गया हाथ कहते ये भी कोई बात हुई ये कोई सौंदर्य हुआ जरा सी धूप नहीं सह सकता ये कोई स्वास्थ्य हुआ सौंदर्य की बड़ी अलग धारणा है कौन सुंदर है किसकी धारणा सच कौन रूप है फिर तुम भी देखते होगे तुम्हारा कोई मित्र किसी के प्रेम में पड़ जाता तुम सिर ठोक लेते कि किस औरत के पीछे दीवान है वहां कुछ भी नहीं रखा लेकिन वो दीवाना वो कहता है, मिल गई मुझे मेरे हृदय की सुंदरी जिसकी तलाश थी जन्मों जन्मों से उसका मिलन हो गया हम दूसरे एक दूसरे के लिए ही बने अब तो जोड़ बैठ गया अब मुझे कोई खोज नहीं करनी आ गया पड़ाओ अंतिम तुम हैरान होते हो कि तुम्हारी बुद्धि खो गई पागल हो गए कुछ तो अकल से काम लो कहा की साधारण स्त्री को पकड़ बैठे हो लेकिन तुम समझ नहीं पा जो तुम्हें सुंदर दिखाई पड़े वो दूसरे को सुंदर हो यह आवश्यक तो नहीं कोई तुम्हें सुंदर कह जाता कोई तुम्हें बुद्धिमान कह जाता और हर माँ बाप अपने बेटे को समझता है कि ऐसा बेटा कभी दुनिया में हुआ नहीं तो भ्रम पैदा हो जाता है बेटा अकल से भर के घर के बाहर आता और दुनिया में पता चलता यहां कोई फिक्र नहीं करता तुम्हारी बड़ी पीड़ा होती हर माँ बाप समझता है कि बस परमात्मा ने जो बेटा उनके घर पैदा किया है ऐसा कभी हुए नहीं अद्भुत ही तुम देखो जरा माँ बापों की बातें सुनो सब अपने बेटे बच्चों की चर्चा में लगे हैं बता रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं अगर वे निंदा भी कर रहे हो तो तुम गौर से सुनना उसमें प्रशंसा का स्वर होगा कि मेरा बेटा बड़ा सैतान तब भी तुम देखना की रस आ रहा उन्हें बताने में कि बड़ा सैतान है कोई साधारण बेटा नहीं बड़ा वो उसमें भी अस्मिता तृप्त हो रही तो कुछ माँ बाप दे जाते कुछ स्कूल पढ़ाई लिखाई कॉलेज सर्टिफिकेट इनसे मिल जाता कुछ समाज से मिल जाता इस सब से तुम अपनी परिभाषा बना लेते कि मैं ये हूं फिर कुछ जीवन के अनुभव से मिलता शरीर के साथ पैदा हम हुए जब आंख खोली तो हमने अपने को शरीर में ही पाया तो स्वभावता हम सोचते हैं मैं शरीर फिर जैसे जैसे बोध थोड़ा बढ़ा बोध के बढ़ने का मतलब है मन पैदा हुआ वैसे वैसे हमने पाया अपने को मन में तो हम कहते हैं मैं मन ये कोई भी हम नहीं। हमारा होना इन किन्हीं परिभाषाओं में जुकता नहीं हम मुक्त आकाश की भांति है जिसकी कोई सीमा नहीं तो दूसरा सूत्र है यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे विभाग ही भटका रहा है आ विभाग विभाग चाहिए आयम सो अहम मिथ संत्यज्मी निश्चित नि संकल्प सुखी भव इन सबको सम्यक रूपे त्याग कर दे संत्य संत्यज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण सिर्फ त्याग नहीं सम्यक त्याग क्योंकि त्याग तो कभी कभी कोई हट में भी कर देता है जिद में भी कर देता है कभी कभी तो अहंकार में भी कर देता है तुम जाते हो ना किसी के पास दान लेने तो पहले उसके अहंकार को खूब फुसलाते हो कि आप महादानी आपके बिना क्या संसार में धर्म रहेगा खूब हवा भरते हो जब देखते हो कि पुग्गा काफी फैल गया तब तुम बताते हो कि एक मंदिर बन रहा है अब आपकी सहायता की जरूरत है वो जो आदमी एक रुपया देता शायद सौ रुपये दे तुमने खूब फुला दिया लेकिन दान आ रहा है वो सम्यक त्याग नहीं वो तो अहंकार का हिस्सा अहंकार से कहीं सम्यक त्याग हो सकता मैंने सुना है कि एक राजनीतिक अफ्रीका के एक जंगल में शिकार खेलने गया और पकड़ लिया गया जिनने पकड़ लिया वो थे नरबक्षी कबीले के लोग वे जल्दी उस सुख थे उसको खा जाने को कढ़ाए चढ़ा दिए गए लेकिन वो जून का प्रधान था वो उसकी खूब प्रशंसा कर रहा है और देर हो ही जा रही डोल बजने लगे और लोग तैयार हैं कि भोजन का मौका आया जा रहा है और ऐसा सुस्वादु भोजन बहुत दिन से मिला नहीं था देर होने लगी तो एक ने आके कहा अपने प्रधान को कि इतनी देर क्यों करवा रहे उनका तुम ठहरो ये राजनीतिक मैं जानता हूं पहले इसको फुला लेने दो जरा इसकी प्रशंसा कर लेने दो जरा फूल के कुप्पा हो जाए तो ज्यादा लोगों का पेट भरेगा नहीं तो ऐसे दुबला पतला ठहरो थोड़ा मैं जानता हूं राजनीति को पहले उसके दिमाग को खूब फुला दो तुम्हारा अहंकार कभी कभी त्याग के लिए भी तैयार हो जाता तुमने देखा ना कभी अगर त्यागी की शोभा यात्रा निकलती है कि जैन मुनिया आए शोभा यात्रा निकल रही हा के किनारे खड़े होकर तुम्हें भी देख के कभी मन में उठता है ऐसा सौभाग्य अपना कब होगा जब अपनी भी शोभा यात्रा निकले एक दफा मन में सपना उठता है कि हम भी इसी तरह सब छोड़ छाड़ के रखा भी क्या है संसार में शोभा यात्रा निकल वाले लोग उपवास कर लेते हैं आठ आठ दिन दस दिन के क्योंकि दस दिन के उपवास के बाद प्रशंसा होती सम्मान मिलता है। मित्र प्रिजन पड़ोसी पूछने आते सुख दुख सेवा के लिए आते बड़ा काम कर लिया छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर में उपवास की महिमा हो तो उपवास करने को तैयार हो जाती सम्मान मिलता है अगर अहंकार को तो सम्मान मिल रहा हो तो त्याग त्याग नहीं है वही पुराना लोग जारी कोई क्रांति नहीं घटती क्रांति के लिए हमारे पास दो शब्द है क्रांति और संक्रांति तो जो क्रांति जबरदस्ती हो जाए किसी मूलतावश हो जाए आदम पूर्वक हट पूर्वक हो जाए वो क्रांति लेकिन जब कोई क्रांति जीवन के बूथ से निकलती तो संक्रांति तो करके मत छोड़ो इसलिए छोड़ दो मत छोड़ो कि धन छोड़ने से गौरव मिलेगा त्यागी की महिला होगी या स्वर्ग मिलेगा या पुण्य मिलेगा और पुण्य को बचा लेंगे मनुष्य में तो, भी। तो भी। सम्य हुआ असम्य हो गया एक जोड़ी मारा उसका बेटा छोटा था उसकी पत्नी ने कहा कि तुम तो अपने पिता के मित्र एक दूसरी जोड़ी के पास चला जा हमारे पास बहुत सी ये जो तिचौड़ी में रखे वो उनको बिकवा देगा तो हमारे लिए पर्याप्त वो जोरी बोला है, खुद आता हूँ वो आया उसने तिचौड़ी खोली डाली उसने तिजोड़ी बंद को कि बाजार भाव ठीक नहीं जैसे ही बाजार भाव ठीक होंगे बेच देंगे। और तब तक कृपा करके बेटे को मेरे पास भेज दो ताकि ये थोड़ा जोरी का काम सीखने लगे वर्ष बीते दो वर्ष बीते बार बार स्त्री ने पूछवाया कि पूछवायाबराज तीन वर्ष तो को तैयार कर दिया पर खा दी बेटे को तो दोनों आए तिजोरी खोली बेटे ने अंदर झाँक के देखा हंसा उठा के पोटली को बाहर कचरे घर में फेंका मां चिल्लाने लगी कि पागल ये क्या कर रहा है तेरा बोझ तो नहीं खो गया उसने कहा कि होश नहीं अब मैं समझता हूँ कि मेरे पिता के मित्र ने क्या किया अगर उस दिन वो इनको कहते कि तो उनको भरोसा नहीं कर सकते हम सोचते थे कि आदमी धोखा दे रहा अब तो मैं खुद ही जानता हूँ किन तीन साल के अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि हीरा क्या है ये हीरे नहीं हम धोखे में पड़े थे ये सम्यक त्याग हुआ बोधपूर्वक हुआ जब तुम त्याग किसी चीज को पाने के लिए करते हो वो त्याग नहीं सौदा है सम्यक त्याग नहीं। सम्यक त्याग त्याग नहीं तभी है कचरा झाड़ बुहार के कचरे घर में फेंक तो आते तो अखबार में खबर थोड़ी करवाते हो कि आज फिर कचरे का त्याग करती है वो सम्यक त्याग है जिस दिन कचरे की तरह चीजें तुम छोड़ देते हो उस दिन सम्यक त्याग बहुत जानकर कि ऐसा है ही नहीं एक आदमी है जो मानता है, है, है कि मैं शरीर नहीं हूं इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें अब भी एहसास हो रहा है कि तुम शरीर हो तो जिस आदमी को समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं बात खत्म हो गई अब दोहराना क्या है दोहराने से कहीं झूठ को सत्य थोड़ी बनाया जा सकता है हाँ झूठ सत्य जैसा लग सकता है लेकिन सत्य कभी बनेगा नहीं वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दें। और छोड़ने में ख्याल रखना सम्यक त्याग हो बोधपूर्वक छोड़ना किसी की मान के मत छोड़ देना खुदी पारखी बनना जोहरी बनना तभी छोड़ना खुद के बोध से जो छूटता है बस वही छूटता है से सब छूटता नहीं किसी नए द्वार से किसी पीछे के द्वार से वापस वापिस लौटाता और ऐसे सब विभाग को विभाग मिट्टी संकेत मन की एक व्यवस्था है कि वो हर चीज में विभाग कर देखते हैं पश्चिम में आज से दो हजार साल पहले सिर्फ एक विज्ञान था जिसको वो फिलोसफी कहती थी फिर विभाग हुए फिर साइंस अलग टूटी फिलोसफी और साइंस अलग हो गई फिर साइंस टूटी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायो अलग हो गई मेडिकल साइंस अलग हो गई इंजीनियरिंग अलग हो गई फिर उनमें भी टूट होने लगी तो ऑर्गेनिक फिर मेडिकल साइंस हजार टिप्पण में टूट गई जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाई आ डॉक्टर अलग बाई आ डॉक्टर अलग बेभाष होते चले जाते हर चीज का स्पेशलाइजेशन हो जाता फिर उसमें भी शाखाएं पर वो पुराने दिन गए जब तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो कोई भी बीमारी हो तो वो तुम्हें दे देता। वो पुराने दिन गए अब पूरे आदमी का डॉक्टर कोई भी नहीं अब तो खंड खंड के डॉक्टर कान खराब तो एक डॉक्टर आँख खराब तो दूसरा डॉक्टर गला खराब तो तीसरा पेट में कुछ खराबी तो चौथा और मजा ये है कि तुम एक हो मारी आंख गला पेट सब जुड़ा है और डॉक्टर सब अलग है इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता पेट का इलाज करवा के आ गए आंख खराब हो गई आवा ली कान बिगड़ गए कान ठीक हो गए टानसन में खराबी आ गई टानसन निकलवा ली है अपेंडिक्स खड़ी हो गए। जो लोग आज चिकित्सा शास्त्र पर गहरा विचार करते हैं कहते हैं तो खतरा हो गया आदमी इकट्ठा तो चिकित्सा शास्त्र भी इकट्ठा होना चाहिए तो खंडों का इलाज हो रहा है और एक खंड वाले को दूसरे खंडों का कोई पता नहीं तो एक खंड वाला जो कर रहा है उसके क्या परिणाम दूसरे खंड पर होंगे इससे कुछ संबंध नहीं रह गया पूरे को जानने वाला कोई बचा नहीं अब बीमारियों का इलाज हो रहा है बीमार की कोई चिंता ही नहीं कर व्यक्ति की कोई पकड़ नहीं रह गई खंड व्यक्ति की खंड खंड और ये खंड बढ़ते जाते और इनके बीच कोई जोड़ नहीं है फिजिक्स एक तरफ जा रही केमिस्ट्री दूसरी तरफ जा रही और दोनों के जो आत्यंतिक परिणाम है उनका संश्लेषण करने वाला भी कोई नहीं सिंथेसिस करने वाला भी कोई नहीं कोई नहीं जानता कि सब विज्ञानों का अंतिम जोड़ क्या है जोड़ का पता ही नहीं सब अपनी अपनी शाखा प्रसाखा पे चलते जाते उसमें से और नई फुर्गियां निकलती आती उन पे चलते चले जाते छोटी छोटी सी चोटी सी चीज को जानने में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, और समग्र चूका जा रहा है धर्म की यात्रा बिल्कुल विपरीत धर्म और विज्ञान में यही फर्क है विज्ञान खंड करता है खंडों के उपखंड करता उपखंडों के भी उपखंड करता और खंड करता चला जाता तो विज्ञान पहुंच जाता परमाणु पर खंड करते करते करते वहां पहुंच जाता है और खंड ना हो सके या अभी ना हो सके कल हो सकेंगे तो कल की कल धर्म की यात्रा दूसरी, धर्म दो खंडों को जोड़ता।, जोड़ता चला जाता अखंड की तरफ फिर ब्रह्म बचता एक बचता कहो आत्मा कहो सत्य निर्वाण मोक्ष जो मर्जी ऐसा समझो कि विज्ञान चलता है वृक्ष की पीड़ से और विभाजन हो जाते हैं, हैं, पत्तों पत्तों पर डाल डाल पात पात फैल जाता है एक पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक को दूसरे पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक का को, कोई भी पता नहीं है भी दूसरा इसका भी पता नहीं क्या कह रहा है ये भी कुछ पता नहीं धर्म चलता दूसरी यात्रा पर पत्तों से प्रशाखाए प्रशाखाओं से शाखाए शाखाओं से पिंड की तरफ एक की तरफ विज्ञान पहुंचता चुद्र पर धर्म पहुंचता विराट पर विज्ञान पहुंच जाता पर धर्म पहुंच जाता एक पर इसलिए सूत्र को ख्याल रखना विभाग दिभा, मिति संतज तू विभाग करना छोड़ तू बांटना छोड़ तू उसे देख जो अब विभाजित खड़ा है विभाज्य को देख उस एक को देख जिसके सब रूप है तो मत उलझ और जब भी हम कहते हैं मैं यह हूं तभी हम कोई एक विभाग पकड़ लेते कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं तो निश्चित ही ब्राह्मण पूरा मनुष्य तो नहीं हो सकता कोई कहता मैं सूत्र हूं तो वो भी पूरा मनुष्य नहीं हो सकता जिसने कहा मैं ब्राह्मण हूं उसने शूद्र को वर्जित किया उसने अकंड़, अकंड़ तोड़ी। जिसने कहा कहात्रण कोई हूँ फिर उनमें भी छोटे छोटे आदमी ऐसा बढ़ता चला जाता तुम जब भी कहते हो यह मैं हूं भी तुम छोटा सा घेरा बना लेते हो सच तो यह है कि यह कहना कि मैं मनुष्य हूं यह भी छोटा घेरा है मनुष्य की क्या है इतनी है।, इस इस है? क्या संख्या कितनी सी पृथ्वी पर विराट, इसमें मनुष्य है क्या कल मात्र क्यों तो तुम मनुष्य से जोड़ते अपने को क्यों नहीं कहते मैं जीवन हूं तो पौधे भी सम्मिलित हो जाएंगे पक्षी भी सम्मिलित हो जाएंगे फिर ऐसा ही क्यों कहते हो कि मैं जीवन हूं ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं अस्तित्व हूँ तो सब सम्मिलित हो जाए का यही अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व, मैं सब कुछ जो है उसके साथ मैं एक वह मेरे साथ एक ऐसे विभागों को छोड़ते जाने वाला व्यक्ति सागर की अतल गहराई को अनुभव करता है सागर की सतह पर लहरे गहराई में एक का निवास जग जाता हूं, चिराग को जलाता हूँ पास नहीं आते हो पुकार मचवाते हो तकसी बदलाओ क्यों ये बदन उम्मेठे हो दरस दीवाना जैसे नाम का ही बाना उसे शरण बलोक देव देव एठे हो में घूमता हूँ चरणों को चुनता हूँ सोचता हूँ मेरे इष्ट देव हूं। हूं मेरे पास बैठे भी ठीक नहीं क्यूँकी पास में भी दूरी आ गई देव भीतर बैठे पास कहना भी ठीक नहीं शिव में घूमता हूँ चरणों को चूमता हूँ सोचता हूँ मेरे इष्ट पास बैठे हो चट जट जाता हूँ चिराग को जलाता हूँ हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूँ बैठे हो परमात्मा पास है ऐसा कहना भी ठीक नहीं दूर है ये तो बिल्कुल ही तुमने जब भी हाथ उठा आकाश में परमात्मा को प्रणाम किया है तभी तुमने परमात्मा को बहुत दूर कर दिया बहुत दूर अपने हाथ से दूरी खड़ी कर ली है और विलक हो गए पृथक हो गए तो इस देश में पुरानी प्रथा है किसी को अजनबी को भी तुम गाँव में से गुजरते तो अजनबी कहता है जयराम जी मतलब समझे पश्चिमी लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग लेकिन उतना मधुर नहीं ठीक है सुंदर सुबह रात मौसम की कुछ ज्यादा गहरी नहीं प्रकृति तो के पार नहीं जाती इस देश में हम कहते हैं जयराम जी हम कहते हैं राम की जय अजनबी को देखते भी शहरों में तो अजनबी को कोई को अब जयराम जी नहीं तो हम जयराम जी में भी हिसाब रखते हैं किससे करनी हो किससे नहीं करनी जिससे मतलब हो उससे करनी जिससे मतलब हो उससे करनी जिससे कुछ लेना देना हो उससे खुद करनी दिन में दस पांच बार करनी जिससे कुछ लेना देना हो या जिससे डर हो कि कहीं तुमसे कुछ न ले ले उससे तो बचना जयराम जी बोल के ना करनी जयराम जी जैसा सरल मंत्र भी व्यवसायिक हो गया लेकिन देहात में गाँव में अब अजनबी भी गुजरे तो सारा गाँव जिसके पास से गुजरेगा कहेगा जयराम जी जय हो राम जी वो तुमसे ये कह रहा है कि तुम अजनबी भला हो लेकिन तुम्हारा राम तो हमसे अजनबी तुम ऊपर कितने ही भिन्न हम राम को देखते है वो जो कहने वाला है चाहे समझता भी ना हो लेकिन इस परंपरा के भीतर कुछ राज तो है लोग प्रकाश को जलाते हैं दिया जलाया हाथ जोड़ लेते सोचते सोचते हैं के शहर में भी आ का प्राणी, की बत्ती तो हाँ तो तुम तुम की हाथ जोड़ता तो पागल, अरे इसने अपने हाथ से जलाई बुझाई इसमें क्या हाथ जोड़ना है लेकिन वो ये कह रहा है जहाँ प्रकाश है वहां परमात्मा प्रकाश जैसा पास छत जल जाता हूँ चिराग को जलाते तो। हो तो तुम्हें मैं मैं कि बैठे जो देखा अपने बेटे को छाती से भी लगा ले तो फिर भी शीख से बीच में अपनी पत्नी को हृदय से लगा लेते फिर भी शीख से बीच में मित्र को गले से मिला लेते फिर भी से बीच में पास नहीं है परमात्मा दूर तो है ही नहीं पास भी नहीं है परमात्मा ही है दूर और पास की भाषा ही गलत वही बाहर वही भीतर वही यहाँ वही वहाँ वही आज वही कल वही फिर भी आगे आने वाले कल वही है एक ही है सूर्योदय एक अंजलि फूल जल से जलती तक अभिराम माध्यम शब्द अर्धोचारित जीवन धन्यपित्व को इस स्पर्श तो गहरे मात्र इससे भी श्रेष्ठ मूर्धन्य सुख जल बेड़ियों के ऊपर कहीं कहीं गहरे ठहर कर आधार मूलाधार जीवन हर नए दिन की निकटता आत्मा विस्तार सूर्योदय एक अंजलि फूल जल से जलती तक अभिराम एक बूंद जल वही बड़े से सागर में भी वही कहे गए शब्दों में भी वही अन्न कहे गए शब्दों में भी वही आधे उच्चारित शब्दों में भी वही मंत्र का यही अर्थ है शब्द पूरा शब्दार नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना बड़ा है शब्द में समाता नहीं।, बिना भी नहीं रह पाते क्योंकि वो इतना प्रतीकर है बार-बार मन उच्चारीत करने का होता है इसका नाम मंत्र अर्थ बिना बुलाए नहीं रहा जाता हालांकि शब्दों से तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता अपनी असमर्थता है इसलिए मंत्र माध्यम शब्द अर्धोच्चारित जीवन धन्य है आधार फिर आभार, एक को देखो तो आभार ही आभार जाएगा। को देखो देखो तो तो ही ही फैल अशांति अशांति। तुम धार्मि आदमी धार्मिक आदमी आदमी की कसौटी ये बनाओ। जिस जिसके जीवन में शिकायत हो वो अधिक मुश्किल में पड़ोगे अगर मंदिर में जाकर खड़े होकर देखोगे आते आराधक हो को तो तुम शिकायत करते पाओगे धन्यवाद देने तो ही कोई आता है। कोई कहता बच्चे को नौकरी नहीं लगी कोई कहता है पत्नी बीमार है। कोई कहता है बीमार कोई कि बीमान तो जा रहे हैं। हम का क्या तुम जरा लोगों के भीतर झांक कर देखना सब शिकायत करते चले आ रहे सम्मानते चले आ रहे और ये अधार्मिक आदमी का लक्षण असंतोष शिकायत मान अधार्मिक आदमी का लक्षण स्वभावता इतना मिल रहा है। रंज से कर इतना प्रकाश आ रहा सब तरफ से परमात्मा ने तुम्हें घेरा है और क्या चाहते हो सूरज की किरण उसे लाती हवाओं की झोके उसे लाते फूलों की कमजो लाती की से लाती, सब तरफ तरफ तरफ से से से तुम्हें है, है, है, सब सब सब तुम पे बरस रहा वही तुम्हें इस इस जीवन धन्य, आभार, फिर आभार, इस आभार फिर को ही मैं प्रार्थना प्रार्थना कहता हूं। सब अच्छा नहीं उसमें मांगने का भाव शायद लोग मांगते रहे इसलिए हमने धीरे धीरे प्रभु की आराधना को प्रार्थना दिया दिया वाले प्रभु की वस्तुतः धन्यवाद है इतना दिया है, दिया है इस अपरमित में अपरमित शांति की अनुभूति और जैसे ही तुमने मांगना छोड़ा आभार तो अपरमित उसका कोई और छोर नहीं धन्यवाद की कोई सीमा थोड़ी धन्यवाद कंजूस थोड़ी होता है। धन्यवाद ही दे रहे हो तो उसमें भी कोई तो प्यार का आभास और तुमने आभार दिया और उधर परमात्मा का प्यार तुम्हें अनुभव होना शुरू हुआ वह तो सदा से रात बिना आभार के तुम अनुभव ना कर पाते आभार प्यार को अनुभव कर आधार पात्रता है प्यार को अनुभव करने की समर्पित मत हो त्वचा ऊपर-ऊपर चमड़ी चमड़ी पर रूप रंग में मत उलझ इस कर इससे इस भी श्रेष्ठ कर मूर्धन्य सुख जल बेड़ियों से कहीं ऊपर ये जो त्वचा का सुख है ये जो ऊपर ऊपर थोड़े से सुख की अनुभूति मिल रही है इसमें उलझ ये ये ये तो है। ये तो है है, है। ये तो, है, तो है, है है, है। है, केवल खबर और और पीछे छिपा छिपा गहरा हीरे जल्दी इन कंकर पत्थरों में भी थोड़ी सी आवाज़, थोड़ी सी झलक है। तो उस पूर्ण का तो क्या कहना अगर तू बढ़ा जाए चला जाए कहीं गहरे ठहर कर आधार मूल आधार गहरे उतर त्वचा पर मत ठहर परिधि पर मतर केंद्र की तरफ चल जीवन हर नए दिन की निकटता आत्मा विस्तार और इस विस्तार को अनुभव कर लेना ब्रह्म ब्रह्म को अनुभव कर लेना शब्द का चला जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो अभी इस सदी में आके ये कहा कि विश्व फैलता चला जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इसके पहले सिर्फ हिंदुओं को यह बोध था किसी को यह बोध नहीं रहा सारे जगत के दर्शन शास्त्र सारे जगत के धर्मों ने ऐसा ही के चले हैं कि विश्व जैसा है वैसा ही है बड़ा कैसे होगा और बड़ा है लेकिन और बड़ा कैसे होगा पूर्ण है तो और पूर्ण कैसे होगा अपनी जगह अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में घोषणा की कि जगत रुका नहीं बढ़ रहा है फैल रहा वो बात है अनंत से चला है, है। बढ़ता ही जा रहा है। के ब्रह्म शब्द में वो अर्थ है ब्रह्म जो फैलता चला जाता होता चला जाता, जिस पर कभी कोई सीमा नहीं आती जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं अंतहीन फैलाव सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित तो होकर सुखी आयम आयम अहम यह में यह में नहीं ऐसे विभाग को छोड़ दे भूतपूर्वक छोड़ दे सर्व आत्मा एक ही आत्मा है एक ही विस्तार एक ही व्यापक निश्चित ऐसा निश्चय पूर्वक जान तुम तो निश निकल सुखी भाव और तब तेरे सुख में कोई बाधा ना पड़ेगी क्योंकि जब कुछ और है ही नहीं तो ही है तो शत्रु कहा मृत्यु कहा जब कुछ भी नहीं तो ही है तो फिर और आकांक्षा क्या फिर पानी को क्या बचता फिर भविष्य नहीं फिर अतीत नहीं फिर सुखी हो सकता सुख उस घड़ी का नाम है जब तुमने अपने को सबसे भिन्न जान इसे अगर तुम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में परखोगे तो पहचान लो जहा मिलन है वहां सुख साधारण जीवन में भी मित्र आ गया अनेक वर्षों बाद गले मिल गए सुख का अनुभव फिर मित्र जाने लगा फिर दुख आया। तुमने गौर किया जहाँ मिलन है वहाँ सुख की थोड़ी प्रती और जहाँ विस्फुलन है वहाँ दुख की मिलन में एक होने की थोड़ी सी झलक आती, विश्वन में फिर हम दो हो जाते जिसे तुम प्रेम करते थे वो पति या पत्नी या मित्र मर गया लेकिन ये छोटे छोटे मिलन विर तो होते रहेंगे एक ऐसा महामिलन भी है फिर जिसका कोई विरह नहीं उसी को हम परमात्मा से मिलन कहते हैं। सब आत्मा है फिर कोई विश्रम नहीं हो सकती फिर विरह नहीं हो सकता फिर मिलन शाश्वत हुआ फिर सदा के लिए हुआ और जो सदा के मिलन को उपलब्ध हो गए धन्यवाद ही सुखी भाव कहते हैं फिर सुखी सुख है फिर तू सुख है सुखी भव तेरे ही अज्ञान से विश्व है परमार्थता तू एक है तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और ना असंसारी। तेरे ही अज्ञान से विश्व है अज्ञान यानी भेद ज्ञान यानी अभेद अज्ञान यानी अपने को अलग मानना अपने को अलग मानने में ही सारा उपद्रव खड़ा हो जाता ज्ञान यानी अपने को एक जान लेना पहचान लेना की मैं एक हूं अज्ञान तो विश्व तो का परमार्थता और वस्तुतः हम एक है इसलिए एक होने में सुख मिलता है क्योंकि जो स्वाभाविक है वह सुख देता है हम अनेक नहीं है इसलिए अनेक होने में दुख मिलता है क्योंकि जो स्वभाव के विपरीत है वो दुख देता है तो है है है केवल कि कि तुम तुम स्वभाव स्वभाव स्वभाव के के विपरीत जा रहे सुख सुख चलने लगे के जहां से संगीत बैठ जाता वही सुख जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वभाव मेल खा जाता उसी के साथ सुख मिलने लगता जिस घड़ी में किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति तुम जगत के साथ बहने लगते हो जगत की धारा में एक हो जाते हो जाते सुख मिल जाता है सुख तुम्हारे हाथ की बात नहीं है सुख कभी कभी अनायास भी मिलता राह पर तुम चले जा रहे थे सुबह घूमने निकले थे और अचानक एक गली आ जाती एक जरोखा खुल जाता एक गवा एक तुम तुम फिर खो जाता। तुम्हारी समझ में नहीं आता। हुआ क्या? आकस्मिक रूप से तुम्हारी बिना किसी चेष्टा के, तुम ऐसी जगह थे की ऐसी दशा में हो गया। तुम की के साथ लगे। चलते थे से हो सुबह की ताजगी थी तो नाचे नाचे थे आकस्मिक हुआ था, आने था तुम सदा इसलिए खो गया फिर तुम उतर गए फिर पटरी से गाड़ी नीचे हो गई उसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते जिसने इसे बोधपूर्वक पहचान लिया और अब जिसकी पटरी नीचे नहीं उतरती अब तुम लाख धक्का दो ऐसा वैसा करो तुमने जापानी खिलौना देखा दारूमा गुड्डी कहलाती दारूमा शब्द आता है बौद्ध धर्म से एक भारतीय बौद्ध विक्षु कोई चौदह वर्ष पहले चीन गया वो बड़ा अनूठा व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा व्यक्ति था जीवन से उसका मेल शाश्वत हो गया था छंदबद्ध था तुम उसे धक्का नहीं दे सकते थे तुम तुम उसे गिरा नहीं नहीं सकते सकते थे, तुम उसकी सकते थे, उसकी को छीन कर में अपनी कोई हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो, को फर्क न पड़ता था उसके भीतर का संगीत बहता रहता बुद्ध धर्म का जापानी नाम है दारूमा और उन्होंने गुड़िया बना ली तुमने गुड़िया देखी भी होगी उस गुड़िया की है, उसे तुम कैसा ही फेको, वो मार के बैठ जाती। उसकी भीतर लोहे का टुकड़ा रखा है, है, है। या भरा और सारा शरीर तो तुम कैसा भी फेंको तुम चाहो कि सिर के बल गिर जाए दारू मां वो नहीं गिरता तुम धक्का मारो ऐसा करो वैसा करो वो फिर अपनी बैठ जाता बड़ी, बड़ी अद्भुत है बच्चों को शिक्षण देने के लिए कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए जैसा कुछ तुम्हें पाए। तुम्हारी पालती लगी रहे, तुम्हारा रहे, तुम्हारी रहे। इसी को अस्टावक्र स्वच्छता कहते मत समझ लेना स्वच्छंदता का अर्थ स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गए स्वभाव के साथ एक हो गए छंद बद हो गए अपने भीतर की आत्मा से और जो भीतर है वही बाहर है तो छंद पूरा हो गया हो गई तुम्हारा सितार बजने लगा तुमने अस्तित्व के हाथों में दे दिया अपना सितार अस्तित्व की उंगलियां तुम्हारे सितार पर गिरने लगी गीत उठने लगा तेरे ही अज्ञान से विश्व है परमार्थता तो एक है तेरे अतृप्त तो कोई दूसरा नहीं है ना संसारी और ना असंसारी कोई भेद मत करना ये मत कहना कि ये संसारी है और ये सन्यासी है। इसलिए तुम देखते हो मैंने सारा भेद छोड़ दिया लोग मेरे पास आते हो कहते हैं संन्यास लेना लेकिन हम तो भी सन्यासी होने के योग नहीं अभी घर में पत्नी बच्चे में कम तो छोड़ो सन्यासी और संसारी में कोई भेद थोड़ी है एक ही है। इतना ही इतना फर्क है कि संसारी सोने की और सन्यासी जागने की चेष्टा करने लगा भेद थोड़ी है। दोनों एक से ही है। संसारी सिर के बल खड़ा संन्यासी अपने पैर के बल खड़ा हो गया बहुत दोनों में कुछ फर्क थोड़ी है दोनों के भीतर एक ही परमात्मा एक ही स्फूर्ति तट पर मिले हम कई बार पर मन का अभी तक खुला ही नहीं जिंदगी की धार पर असुर के ही कह बह गए ऐसे सी सर्म की डोर से बोल दो तो थे मगर हम कहे रह गए सैर करके चमन की मिला क्या हमें रंग कलियों का अब तक खुला ही नहीं पूरी जिंदगी गुजर जाती गलियों रंग भी नहीं नहीं नहीं पूरी पूरी जिंदगी जिंदगी गुजर गुजर जाती नहीं गुजर जाती गली खेली पाती और तार छुड़ते ही नहीं भी करके मिला क्या हमें रंग गलियों का, हम का अभी तक खुला ही नहीं तो हम मिलते भी हैं तो भी मिलते नहीं अहंकार झुकते है। हैं तो भी झुकते नहीं सिर झुक जाता है अहंकार आकड़ा कड़ा रहता है। तुम जरा गौर से देखना जब तुम झुकते हो सच में झुकते हो जब हाथ जोड़ते हो सच में हाथ जोड़ते हो या कि सब धोखा है या कि विनम्रता भी औपचारिकता है यहाँ की सब सामाजिक व्यवहार है कुछ सत्य है या सब झूठ ही झूठ तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे प्रेम लेकिन ये तुम सच में मानते हो है ऐसा? या किसी बस कह रहे की पत्नी मुझसे कह रही कि अब तुम्हें मुझसे पहले जैसा प्रेम आ रहा। अब तुम घर उस उमंग से नहीं आते पहले आते थे अब तुम्हें मुझे देख के खिलने जाते। जैसे पहले खिल नहीं जाते थे मुल्ला अपना अखबार पढ़ रहा है, उसके सर पर चली जा रही है और कही चली जा रही है फिर वो कहती है मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा सब प्रेम खत्म हो गया मुला ने कहा तो प्रेम मुझे तो ही है पूरा प्रेम अब सिर खाना बंद कर और अखबार पढ़ने थे कहे चले जाते हैं हम जो कहना चाहिए और जीवन कुछ और कहे चला जाता व्यक्तित्व तो कुछ और कहता जरा लोगों की आंखों पे ख्याल करो जब वो तुमसे कहते हैं हमें प्रेम तो उनकी आंख में कोई दिए नहीं जानते सुनी पतरा जब तुम्हें वो नमस्कार करते और धन्यवाद के आपके दर्शन हो गए तो उनके चेहरे पर कोई बुलक नहीं आती कोरे झूठा हो गया है इस झूठ से जागने का नाम ही संयास है कहीं भागने का नाम संन्यास नहीं है यही तो सच होना शुरू हो जाए प्रमाणिक होना शुरू हो जाओ जैसे जैसे तुम होते हो, वैसे-वैसे जीवन में संगीत, सुगंध, सुगंध सौरभ, सत्य की बड़ी गहरी है। तुम मिले तो पर छा गई, सावली सी घटा एक युग एक दिन एक पल गगन से उतर चंचला आ गई प्राण का दान में प्राण ले अर्चना की राघनी छा गई तो तुम मिले प्राण में गई। थोड़ा सत्य की झलकानी शुरू हो जाए थोड़ा उस परम प्रीतम से मिलना शुरू हो जाए थोड़ा ही उसका आचल हाथ में आने लगे तुम मिले तो प्रणय पर छठा छा गई तो मिले प्राण में रागनी आ गई धार्मिक व्यक्ति कोई उदास थका नहीं वो से नाचता धार्मिक व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ जिसको इस बात का एहसास होने लगा कि परमात्मा ने सब तरफ से मुझे घेरा है वो उदास रहेगा जिसके भीतर ये होने लगी कि वही परमात्मा मेरे देह दे में भी उसी का मंदिर है। वो फिर उदास रहेगा फिर तुम उसे थकाहारा देखोगे उसमें तुम्हें उमंग के दर्शन पाओगे बस तो उतना ही फर्क है लेकिन चाहे तुम उमंग से नाचो और चाहे के उदास हारे बैठे रहो मूलतः परमार्थता कोई फर्क नहीं है ना संसारी में ना असंसारी परमार्थता नही तो है हसता हुआ भी वही है स्वस्थ भी वही बीमार भी वही अंधेरे में खड़ा भी वही रोशनी में खड़ा भी वही फर्क इतना ही है कि एक ने आख खोल ली है एक ने आँख बंद रखी फर्क कुछ बहुत नहीं पलक जरा सी पलक का फर्क खुल सन, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है वह ऐसे शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं जरा इस भाव में जियो जरा इस भाव में पगो ध्यान है। है।, ये की प्रक्रिया है। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, जैसा कि कि हिंदुओं ने समझ बैठे उनका दार्शनिक सिद्धांत है जगत माया भ्रांति इसको सिद्ध करना है यह कोई तर्क की प्रक्रिया नहीं के अत्यंत तार्किक होने के कारण एक बड़ी गलत दिशा मिल गई शंकराचार्य ने बात को कुछ ऐसे सिद्ध करने की की कोशिश जैसे कोई तार्किक सिद्धांत है कि जगत माया है उसके कारण दूसरे सिद्ध करने लगे कि जगत माया नहीं और सच तो ये है कि किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जगत माया है। कोई उपाय नहीं इसलिए उपाय नहीं है कि कि जब तुम सिद्ध करने जाते हो कि जगत माया है तब भी तुम्हें इतना तो तुम मानना ही पड़ता है कि, तो कि, कि, तो कि जिसके सामने तुम सिद्ध कर रहे हो वो है इतना तो मानते हो कि किसी की बुद्धि तुम्हें सुधारनी है रास्ते पर लानी है कोई गलत चला गया ठीक लाना है लेकिन ये तो मान्यता हो गई संसार की ये तो तुमने मान लिया कि दूसरा है शंकराचार्य किसको समझा रहे किससे तर्क कर रहे है? नहीं तर्क की बात ही नहीं मेरा कौन कुछ और है मैं मानता हूँ ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ये सिर्फ ध्यान की एक विधि, एक उपाय इसका तुम प्रयोग करके देखो ध्यान के उपाय की तरह और तुम चकित हो जाओ यह विश्व भ्रांति मात्र तुम ऐसा मान के एक सप्ताह चलो कि जय सपना कुछ फर्क नहीं करना जैसा होता है। देना। सपना है तो सपना तो बदला नहीं जा सकता सिर्फ दृष्टि दफ्तर जाना इतना ही जानना है, है दफ्तर का, का काम भी करना ये मत कहना आटा के बदल में रखी जैसा की भारत में लोग किए फाइल रखिये वो टेबल पे पैर पसारे बैठे जगह सपना करना भी क्या है फाइलों में धरा क्या है दो कवि एक कवि सम्मेलन में गए थे एक साथ ठहरे थे जो जवान कवि था वो कुछ कविताएं लिख रहा था बोले ने उसको उपदेश दिया बोले ने कहा लिखने में क्या धरा है अरे पागल लिखने में क्या धरा है परमात्मा बाहर कड़ा जवान ने सुन तो लिया लेकिन उससे बात अच्छी न लगी थोड़ी देर बाद बोले ना बोलवाओ सिर में दर्द होगा नब सिर में दर्द उठे बहाना करो ना ना ना ना ना करो सब भ्रांति है गुरुदेव में रखा क्या है? जब दर्द उठे करो करो ना ना ना ना, ना, ना इनकार कर दो बस ये बात सिर दर्दने सरकार से कुछ हाल रोता नहीं ये तो प्रयोग ध्यान का है दफ्तर जाओ फाइल पर काम भी करो सपना ही है बस इतना जान के करो घर आओ पत्नी से भी मिलो बच्चों के साथ खेलो भी सपना ही है ऐसा ही मान कर चलो एक साथ दिन तुम एक अभिनेता हो करता नहीं बस कोई फर्क ना पड़ेगा किसी को कामो काम, -काम खबर भी ना होगी कोई जान भी ना पाएगा और तुम्हारे भीतर एक क्रांति हो जाएगी तुम अचानक देखोगे कर तुम वही रहे हो लेकिन अब बोझ मारा कर तुम वही हो लेकिन अब अशांति कर तुम वही हो लेकिन अब तुम अलिप्त तूर पानी में और फिर भी पानी मात्र है और कुछ नहीं है ऐसा जानने वाला वासना रहित और हो तुम करके देखो तुम पाओगे कि वासना गिरने लगती काम जारी रहता कामना गिरने लगती कृत्य जारी रहता करता विदा हो जाता सब चलता है, जैसा चलता था लेकिन भीतर आपदा भी नहीं रह जाती तनाव नहीं रह जाता तुम उपकरण मात्र हो जाते निमित्त मात्र और तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम तो सिर्फ चेतन हो साक्षी मात्र हो यह प्रयोग ध्यान का है अगर जगत सपना है तो कर्ता होने का तो कोई उपाय ना रहा जब यथार्थ है ही नहीं तो करता हो कैसे सपते हो रात तुम सपना देखते हो उसमें करता तो नहीं हो सकते सुबह जाग के तो तुम कहते हो साक्षी करता रात देखा, तुम करना। तुम ये नहीं कहते देखा सपना आया कि चोरी हो रही मुझसे रात देखा सपना आया कि मैं हत्यारा हो रहा हूं तुम कहते मैंने देखा सपना देखा जाता किया थोड़ी जाता है बस इस भेद को समझो सपने के साथ करना जुड़ता नहीं सिर्फ देखना जुड़ता है तो अगर तुम जगत को सपना मात्र मान के प्रयोग करो तो अचानक तुम पाओगे तुम चैतन्य मात्र है क्या मात्र साक्षी मात्र और ऐसा व्यक्ति ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है मानो कुछ है ही नहीं अशांत होने का वो ही नहीं बचता भ्रांति मात्र विश्व न किंच निश्चय निर्वासना किंचने भूमिकाएं हैं उस अंधेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख भीकमान में द्वार पर सब सपने भूमिकाएं ये सारा जगत तुम देखने की कला सीख लो इसकी ही पाठशाला है ये इतने दृश्य ये इतने कथापथ इतने नाटक सिर्फ एक छोटी सी बात की तैयारी है कि तुम दृष्टा बन जाओ सब सपने भूमिकाएं हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आख के द्वार पर तुम संसार के देखने वाले बन जाओ एक दिन अचानक परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा उसी परम दर्शन के लिए सारी तैयारी चल रही ये तो आंखों पर काजल आंजना है ये संसार जो है ये तो आंखों को साफ करना है ये संसार जो है आंखें स्वच्छ हो जाएं, देखने की कला आ जाए स्फूर्ति आ जाए बोध आ जाए फिर द्वार पर परमात्मा खड़ा है और एक बार द्वार पर खड़ा हो गया कि सदा के लिए हो गया जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर आंखें शून्य हो जाए तो सत्य मिल जाए मन मौन हो जाए तो प्रभु की वाणी प्रकट हो उठे तुम तो मिट जाओ तो परमात्मा इसी इच्छा जाहिर हो उठे मात्र है राजमार्ग अभिव्यक्ति का शब्द छंद मात्रा होती है शुरू मौन के बिहड़ से अनुभूति की यात्रा जब तुम चुप हो जाते सब अर्थों में आंख जब चुप हो जाती तब तुम वही देखते जो है जब तक आंख बोलती रहती तुम वही देखते जो तुम्हारी वासना दिखलाना चाहती मुल्ला न एक राह से जा रहा है अचानक झपटा कोई चीज उठाई फिर बड़े क्रोध से फेंकी और गालियां दी मैंने उससे पूछा मैं उसके पीछे पीछे ही था ये मामला क्या होगा झपटे बड़ी तेजी से कुछ उठाया भी कुछ फेंका भी उसने कहा कुछ ऐसे दुष्ट थे कि अठन्नी जैसी खकार थूकते अठन्नी जैसी खकार उनको गाली दे रहा है जैसे उसके लिए किसी ने अठन्नी जैसी खकार वो खकार को उठा लिए नाराज हो रहे है आदमी वही देखता है जो देखना चाहता जो उसकी वासना दिख चाहती तुमने भी कई बार खकार उठा लिया होगा अठन्नी के भ्रम में वो नहीं दिखाई पड़ता जो है आंख के पास अपने प्रक्षेपण है आंख वही दिखलाना चाहती तुम कभी ऐसा भी देखो तुम रोज जिस बाजार में जाते हो उसमें जब तुम तुम जाते हो अलग अलग भावनाएं लेके तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती अगर तुम भूखे जाओ तुम्हें होटल रेस्टोर इसी तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी जूते की दुकान बिल्कुल दिखाई ना पड़ेगी अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो तो बात अलग नहीं तो जूते की दुकान नहीं दिखाई पड़ेगी उपवास करके बाजार में जाना सब तरफ से तुम्हें बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी हट जाएंगी उनका महत्व ना रहा लेकिन जब तुम भरे पेट जाते हो तब बात अलग हो जाती है। तुम देखने वाले हो तुम चुनाव कर रहे हो इस घड़ी की कल्पना करो जब तुम सारे जगत को स्वप्न बत मान लेते हो तब तुम्हें बड़ी हैरानी होती वही दिखाई पड़ने लगता है जो है और जो है वह एक अनेक नहीं यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं ऐसा निश्चयपूर्वक जानने वाला वासना रहित चैतन्य मात्र है वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है मानव कुछ नहीं जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं तो बाहर कुछ नहीं बचता एक विराट शून्य फैल जाता एक मौन एक निस्तता उस निस्तता में ही प्रभु के चरण पहली बार सुने जाते संसार रूपी समुद्र में एक ही था है और होगा तेरा बंध और मोक्ष नहीं है तू कृतकृत होकर सुखपूर्वक विचर देखते हैं इन वचनों की मुक्ति इन वचनों की उदघोषणा एक एव भवान में भोदो वासी दस्ती भविष्यति। एक ही है एक ही था एक ही रहेगा इससे अन्य था जो भी देखा हो सपना है झूठा है मनगणन नते नंधो अस्ति मोक्षो वह कृत कृत्या सुखमचर और न कहीं कोई बंध है न कोई मोक्ष अगर ऐसा तू देख ले तो न कोई बंध है न कोई मोक्ष तू मुक्त है मुक्त तेरा स्वभाव है नंधो अस्ति मोक्षो वह कृत कृत्या सुखमचर और फिर तू कृतार्थ हुआ फिर प्रतिपल तेरा धन्य हुआ फिर तू सुख से विचार हे चिन में तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से छोबित मत कर होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो बैठा है कीचड़ पर जल चौका मत भर और चल बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू पर मर जाती है बंद करते ही धूप मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का बलि वासनाओं की दो नारियल कुंठा का तोड़ो चंदन अहम का घिसो बन जाएगा तुम्हारा पशु ही प्रभु बैठा है कीचड़ पर जल चौंका मत घट भर और चल वासनाएं हैं उन वासनाओं को जगाने प्रच्वलित करने की कोई जरूरत नहीं अपना गड़ा भरो और चलो जल के नीचे बैठी है मिट्टी बैठी रहने दो लेकिन हम घड़ा तो भरते नहीं जीवन के रस से तो घड़ा भरते नहीं वो जो तलहती में बैठी मिट्टी है वासनाओं की उसी की उदरबन में पड़ जाते और उसके कारण सारा जल अस्वच्छ हो जाता अगर जल भरना हो किसी झरने से तो उतर मत जाना झरने में झरने के बाहर से चुपचाप आहिस्ता से अपना घड़ा भर लेना झरने में उतर गए जल पीने योग्य रह जाएगा अभी अभी कैसा स्वच्छ था मणि जैसा उतर गए उपद्र हो गया करता बन गए उतर गए साक्षी रहे किनारे रहे भर लो घड़ा बैठा है कीचड़ पर जल चौका मत गठभर और चल। क्रत हो जाए, बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू तुमने देखा अंधेरे को तुम बंद कर सकते कमरे में लेकिन धूप को नहीं बनाया बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू पर मर जाती है बंद करते ही धूप जीवन में जो भी श्रेष्ठ है जो भी सुंदर है जो भी सत्य है वो मुक्त ही होता है उसे बांधा नहीं जा सकता शास्त्र में बांधा मर जाता सत्य सिद्धांत में प्रोया निकल जाते प्राण तर्क में डाला हो गया व्यर्थ तर्क तो कब्र है सत्य की शब्द तो लाश है सत्य की बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू, पर मर जाती है बंद करते ही धूप शब्दों में बंद करने की चेष्टा ना करो मौन में उड़ो विचारों में मत उलझो शून्य में जागो आंखों में अगर सपने भरे हुए तुम हो तो तुम कारा में ही रहोगे आंखों को खाली करो मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का ये बड़े मजे की बात है संसार में ही मुक्ति का द्वार है होना ही चाहिए जेल खाने से जब कोई निकलता है तो जिस द्वार से निकलता है वो जेल खाने का ही द्वार होता है। मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का वो द्वार मुक्ति का कारा से अलग थोड़ी मोक्ष कहीं संसार से अलग थोड़ी मोक्ष संसार में ही एक द्वार है तुम साक्षी हो जाओ द्वार खुल जाता तुम कर्ता बने रहो तुम्हें द्वार दिखाई नहीं पड़ता तुम दौड़ धूप आपाधापी में लगे रहते संसार रूपी समुद्र में एक ही था एक ही है एक ही होगा तेरा बंध हो और मोक्ष नहीं तू कृतकृत क्रत होकर सुखपूर्वक विचर ते बंधा व मोक्षा ना तुम सुखम चर कृत क्रत कृत्य होकर ये बड़े मजे का शब्द है कर्तव्य होने से बचते ही आदमी कृतकृत्य क्रत हो जाता और हम सोचते हैं बिना कर्ता बने कैसे कृतकृत्य क्रत होंगे जब करेंगे तभी तो, तो कृतकृत्य क्रत होंगे और करने वाले कभी कृतकृत्य नहीं होते देखते नेपोलियन सिकंदर उनकी पराजय देखते संसार जीत लेते और फिर भी पराजय हाथ लगती धन भर जाता और हाथ खाली रह जाते प्रसन्नता मिल जाती और प्राण सूखे रह जाते अष्टावक्र कहते हैं कृतकृत्य क्रत होना है कर लेना है जो करने योग्य है तो करता मत बन तो साक्षी बन साक्षी बनते ही तत्क्षण परमात्मा तेरे लिए कर देता है जो करने योग्य तू नाहत ही परेशान हो रहा तू की दौड़ धूप कर रहा है चिन्ह में तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से शोभित मत कर शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो मां संकल्प विकल्पाभ्या चित्तम शोभ चिन्हमय उपसाम्य साम्य सुखम तिष्ट स्वात्मयानंद विग्रह चिन्हमय हे चैतन्य तू तो चित्त को संकल्पों विकल्पों से शोभित मत कर ये सोच क्या करूं क्या न करू क्या मानू क्या न मानू कहा जाऊं कहा न जाऊं इन संकल्प विकल्पों में मत पड़ो तू तो जहां है वहीं शांत हो जा। जैसा है वैसा ही शांत हो जाए क्या करूं क्या ना करूं कि शांति मिले अगर इस विकल्प में पड़ा तो तू अशांति होता चला जाएगा, शांति के नाम पर भी लोग अशांत होते शांत होना ही यही बात अशांति का कारण बन जाती है ऐसे लोग मेरे पास रोज आ जाते वो कहते हैं शांत होना चाहे कुछ भी हो जाए शांत होकर रहेंगे उनको ये बात दिखाई नहीं पड़ती कि उनके ही कर्तापन के कारण अशांत हुए अब कर्तापन को शांति पे लगा रहे हैं अब वो कहते हैं शांत होकर रहेंगे अभी भी जिद्ध कायम अभी भी टूटी नहीं जिद अहंकार मिटा नहीं कर्ता गिरा नहीं रस्सी जल गई लेकिन रस्सी की अकड़न नहीं गई अब शांत होना अब ये नया करतत्व पैदा हुआ इतना ही तुम जान लो कि तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता है। फिर कैसी अशांति इतना ही जान लो तुम्हारे किए क्या कब हुआ कितना तो किया कभी कुछ हुआ कभी तो कुछ ना हुआ आशा बंधी और सदा टूटी निराशी तो हुए हो जन्मों जन्मों में निराशा के अतिरिक्त तुम्हारी संपत्ति क्या है इस को देखकर जो व्यक्ति कह देता अब मेरे की कुछ ना होगा ऐसे भाव में कि अब मेरे लिए कुछ भी ना होगा तो मैं देखूंगा जो होता देखूंगा और तो करने को कुछ बचा नहीं देखूंगा चुपचाप बैठकर मेरे दादा मेरे पिता के पिता बूढ़े हो गए थे तो उनके पैरों में लकवा लग गया वो चल भी नहीं सकते थे लेकिन उनकी पुरानी आदत घसीट तो के भी वो दुकान पर तो पहुंच जाते मकान के भीतर से दुकान पर आ जाते अब उनकी कोई जरूरत भी न थी दुकान पर उनके कारण अड़चन भी होती लेकिन वो फिर भी मैं एक बार गांव गया था विश्वविद्यालय में पढ़ता था लौटा था उनको मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हारा करना सब खत्म हो गया अब तुम्हारे पैर भी जाते रहे अब चलना उठना भी नहीं होता अब कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे बेटे अच्छी तरह कर भी रहे अब तुम्हें कुछ अड़चन भी नहीं है अब तुम शांत क्यों नहीं बैठ जाते वो बोले, बैठना चाहता हूं और क्या बाकी है अब तुम शांत बैठ ही जाओ तुम मेरी मानो मैंने उनसे कहा चौबीस घंटे आज तुम दुकान पर मच जाओ तुम्हारी वहां कोई जरूरत भी नहीं सच तो यह तुम्हारे बेटे परेशान होते तुम्हारी वजह से काम में बाधा पड़ती जमाना बदल गया जब तुम दुकान चलाते थे वो और दुनिया थी अब दुकान किसी और ढंग से चल रही वो पुराने ढंग के आदमी थे दस रुपए की चीज बीस रुपए में बताएंगे फिर घीस खींचतान होगी फिर ग्राहक मांगेगा फिर वो समझाएंगे बुझाएंगे फिर चल फिर के वो दस पे तय होने वाला है लेकिन आधा घंटा खराब करेंगे घंटा भर खराब करेंगे अब दुकान की हालत बदल गई थी अब दस की चीज है तो दस की बता दिए बात तय हो गई उनको ये बिल्कुल जस्ती नहीं वो कहते ये भी कोई मजा रहा अरे चार बात होती है ग्राहक कुछ कुछ तुम कहते कुछ जदोजहद होती बुद्धि की टक्कर होती और वो कहते बिगड़ता क्या है दस से कम मैं तो देना नहीं है तो कर लेना तो उसको दौड़ उसको भी मजा आ जाता वो भी सोचता खूब ठगा कोई अपन ठगे तो जाते नहीं वो उनका पुराना दिमाग था वो वैसे ही चलते वो दुकान पर तो पहुंच जाते तो वो गड़बड़ करते मैंने उनसे कहा तुमसे सिर्फ गड़बड़ होती और फिर कब मौत गरीब आती अब तुम ऐसा करो करतापन छोड़ दो साक्षी हो जाओ मेरी वो सदा सुनते थे कि कुछ कहूंगा तो शायद पते की हो तुम तो का छा चौबीस घंटे प्रयोग करके देखता अगर मुझे शांत तो ठीक नहीं मिली तो फिर मैं नहीं झंझट में पड़ूंगा मुझे जैसा करना करने दो कम से कम व्यस्त तो रहता वो 24 घंटे अपने बिस्तर पे पड़े रहे दूसरे दिन सुबह जब मैं गया मैंने ऐसा उनका चेहरा ऐसा सुंदर भाव कभी देखा ही नहीं था वो कहने लगे हाथ धो गई मैंने इस पर कभी ध्यान ही दिया पैर भी टूट गए फिर भी मैं दौड़ा जा रहा मन दौड़ा जा रहा अब कुछ करने को भी मुझे नहीं बचा सब ठीक चल रहा है मेरे बिना और भी अच्छा चल रहा है फिर भी मैं पहुंच जाता हूं सड़क के परमात्मा ने मौका दिया कि पैर भी तोड़ दिए फिर भी अकल मुझे नहीं आती तुमने ठीक किया ये 24 घंटे पहले तो चार छह घंटे बड़ी बेचीने में गुजरे कई बार उठ उठायाद आगे चौबीस घंटे में क्या बिगड़ता है फिर लेट गया कोई दस बारह घंटे के बाद कुछ कुछ क्षण के मालूम होने लगे अब कुछ करने को नहीं बचा सांझ होते होते जब सूरज ढलता था मैंने खिड़की से सूरज को ढलते देखा तब कुछ मेरे भीतर भी ढल गया कुछ हुआ है। रात बहुत दिनों बाद मैं ठीक से सोया हूं और सपने नहीं आए फिर उस दिन के बाद वो दुकान नहीं गए फिर दो चार साल जिये जब भी मैं घर जाता तो मैं पहली बात पूछता वो दुकान तो नहीं गए उनके बेटे भी परेशान हुए मेरे पिता मेरे काका वो सब परेशान हुए कि मामला क्या तुमने किया क्या मैं कुछ किया नहीं था सिर्फ एक निमित्त बना उनको याद दिलाती कि पैर भी टूट गया क्यों आपदा भी अब सब हार भी गए बात खत्म भी हो गई अब प्राण जाने का क्षण आ गया श्वास आखिरी आ गई अब थोड़े साक्षी बनकर देख लो आखिरी दिन उनके परम शांति के दिन मरते वक्त मैं घर पर नहीं था जब वो मरे लेकिन दो दिन बाद जब मुझे खबर मिली और मैं पहुंचा तो सबने कहा वो तो तुम्हारी याद करते मरे और पूछा कि क्यों उसकी याद कर रहे और सब तो मौजूद है उसी की क्यों याद कर रहे तो उन्होंने कहा उसकी याद करनी उसे धन्यवाद देना था उसने जो मुझे कहा मैं कृत हो गया धन्यवाद देना था मैं तो न दे सकूंगा लेकिन जब वो आए तो मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना कि मैं साक्षी भाव में हूं। और जीवन में में जो नहीं मिला था वो मरने के इन मुझे मिल गया है तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से छोबित मत कर शांत होकर आनंद अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में स्थित हो सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर तू आत्मा मुक्त ही है तू विमर्श करके क्या करेगा ये सुनते सूत्र सर्वत्र ही ध्यान हृदय में कुछ भी मत धारण कर धन पर ध्यान है उसको भी त्याग दे प्रतिमा पर ध्यान है उसको भी त्याग दे वासना पर ध्यान है उसको भी त्याग दे स्वर्ग पर ध्यान है उसको भी त्याग दे कहीं ध्यान ही मत धर हृदय को कोरा कर ले सूना कर ले तजेव सर्वत्र मां रहे आत्मा तो मुक्त एवं और सोच विचार करने को क्या है विमर्श करने को क्या है तू एक तू आत्मा तू मुक्त छोड़ सोच विचार बस इतना ही कर दे कि ध्यान को सब जगह से खींच ले सूत्र लेता में सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरण सब धर्म छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा ये मेरी शरण कृष्ण की शरण नहीं ये मेरी शरण तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा की शरण वही कृष्ण वही इस सूत्र का अर्थ है सर्वत्र सर्वत्र ध्यान को त्याग कर दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर ये सूत्र कृष्ण के सूत्र से भी थोड़ा आगे जाता है क्योंकि कृष्ण के सूत्र में एक खतरा है कि तुम सब छोड़ कर कृष्ण के, के चरणों में ध्यान लगा लो वो खतरा है वो तो हो गया कृष्ण भक्तों को कहीं है समाधि तब फलित होती है जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता ध्यान जब शून्य होता है तब समाधि जब तुम्हारे ध्यान में कुछ भी नहीं रह जाता कोरा प्रकाश रह जाता कहीं पड़ता नहीं किसी चीज पर पड़ता नहीं कहीं जाता नहीं बस तुम कोरे प्रकाश रह जाते हो ऐसा समझो कि साधारण आदमी का ध्यान टार्च की तरह किसी चीज पर पड़ता है एक दिशा में पड़ता है और दिशाओं में नहीं पड़ता है फिर दिए की तरह भी ध्यान होता है सब दिशाओं में पड़ता है किसी चीज पर विशेष रूप से नहीं पड़ता कोई चीज हो या ना हो इससे कोई संबंध नहीं अगर कमरा सुना हो तो सुने कमरे पर पड़ता है भरा हो तो दिए का प्रकाश शून्य में पड़ता रहेगा जिस दिन तुम्हारा चैतन्य ऐसा हो जाता है कि शून्य में प्रकाश होता है उसी घड़ी तू मुक्त है तू आत्मा है विचार करने को कुछ शेष नहीं रह जाता उस दिन तुम तो शांत हो गए ही दूसरे भी देख के प्रफुल्लित हो जाएंगे भरोसा ना कर सकेंगे नहीं गत, आगत, अनागत निर्वधि जिसकी उपलब्धि वह तथागत गया गया आने वाला भी छूटा कोई पकड़ न रही उसको हम कहते तथागत की अवस्था गया भी गया आने वाला भी न रहा जो है बस वही बचा वही प्रकाशित होने में शायद मुख देखा है तुमने दर्पण में अधरों के और छोर टेसू का पहरा आँखों में बदरी का रंग हुआ गहरा गीलापन, वन में उपवन में, शायद उप वन में जलकन में और तुम्हें जिस दिन ये घड़ी घटती तुम्हारे आसपास के लोग भी देखेंगे तुम एक अपूर्व स्वच्छता से कुरेपन से भर गए तुमसे एक सौरभ उठ रहा नया नया धो चेहरा तुमने प्रभु के चरणों में यह अमर निशानी किसकी है बाहर से जी जी से बाहर तक तक किसकी किसकी है? है? है। दिल से, आँखों से, गालों तक, यह तरल कहानी है? यह कहानी अमर निशानी रोते रोते भी आंखें मुंजाए सूरत दिख जाती है मेरे आंसू में मुसक मिलाने की नादानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है सूखी अस्थि रक्त भी सूखा सूखे द्रक्त के झरने तो भी जीवन हरा कहो मधुभरी जवानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है रैन अंधेरी बीहड़ है यादें थकी अकेली आंखें मूंदे जाती हैं चरणों की बानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है जैसे ही तुम शांत हुए तुम पाओगे वही आता श्वास में भीतर वही जाता श्वास में बाहर वही आता